अच्छा यही चल रहा है ठीक है उसमें अभ्यास यत्न है और यत्न करने वाला कौन है साधक दो प्रकार हो गए साधक योगी साधक करेगा करेगा करेगा ना उसमें से चित्त चित्त करेगा कौन करेगा के सही थे चित्ट दे चित्ट रहे थे कि नहीं है हाँ। दे रहे थे देते हैं न चेतन आत्मा चित्त के सहित है ना तो चित्त के सहित जो आत्मा है वो करेगा मतलब देह को ले करके ही तो उसका योगी नाम पड़ा है तो देह विशिष्ट करेगा वो कौन करेगा, देव। करेगा। दे विशिष्ट करेगा कि केवल देह को छोड़ करके हम आत्मा को नहीं कह रहे करेगा hmm. है ना जो बंधन महसूस करता है कि मैं दुखी हूँ मैं संसार में हूँ वही करेगा है ना तो देखना दे, दे दे हाँ दे के कारण ही वो बंधन महसूस करता है तो वही करेगा जो अपने को दुखी महसूस करता है वही दुख निकी के लिए साधना करता है बहुत बहुत विचार है इसमें बहुत विचार है यदि किसी को मालूम हो जाए कि मुक्ति में हम ही नहीं रहेंगे तो वो प्रयास करेगा शंकर वेदांत में क्या है जो करता है ना साधना वो रहता है क्या बारे में तो कैसे प्रवृत्ति हो सकती है बहुत बहुत विचार होते हैं <laughs> किसी को मालूम हो जाए कि हम इस काम से तो आगे हम स्वयं समाप्त हो जाएंगे तो मोक्ष की कथा से भी वो दूर भागेगा सुनेगा ही नहीं बस जिससे स्वयं का नाम सुनो क्यों सुनेगा ऐसा बहुत बहुत विचार है इसमें कौन पंचदशी में आता है जैसे कि क्या कौन सी सती सती होती है ना वो पति के कल्याण के लिए अपना अधा कर लेती है ऐसे बुद्धि जो है वो क्या करती है कि वो तो अपना अविनाश कर देती है और सती जो है ना वो जो क्या है कि अपना जो पति के साथ जो जल जाती है सती हो जाती है तो उसमें जो है स्वास्थ्य की कामना है कि नहीं है कि तो उसके साथ हम सुखी रहेंगे उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है यही तो भावना रहती है ना उसके बिना मेरा जीवन दर्द है उसके साथ हम सुखी रहेंगे तो वहाँ भी क्या है कि अपना नश थोड़ा वो कर रही है, तो है। यहाँ तो यही समझना जो बंधन महसूस कर रहा है वही वो साधना करता है वही अभ्यास करता है शुद्ध आत्मा बंधन महसूस नहीं करता है, वो क्या है। लेकिन दे सहित ऐसा अब ध्यान देंगे अपना संख्या कितनी है? दर्षन, है सबसे कमजोर दर्शन सठ दर्शनों में शांकर दर्शन है सबसे कमजोर यदि कोई दर्शन है शांकर दर्शन है उसके बराबर कोई कमजोर नहीं सबसे चीन सबसे कटने वाला सबसे जल्द कमजोर वही उसके तो उसकी अपेक्षा सभी मजबूत है मतलब तो उतनी मजबूत नहीं मजबूत मजबूती उसकी नहीं सूत्र तो सबसे ज्यादा मजबूत है उसमें कोई संदेह नहीं है सुर्तियाँ सबसे मजबूत है सूत्र मजबूत है लेकिन जो वो आप पढ़िए इसकी भूमिका पतंजलि किसी ने पढ़ी है अभी तक नहीं थोड़ा थोड़ा करके पूरी भूमिका पड़ जाइए आगे देखेंगे तो यहाँ पर के और लौकिक विषयों से कृष्णारहित चित्त की चित्त कैसा होना चाहिए हाँ अहिक को लौकिक विषयों से कृष्णारहित चित्त की वसीकार संज्ञा नामक स्थिति वैराग्य कही जाती है चित्त की कौन सी स्थिति वसीकार संज्ञा नामक स्थिति वैराग्य कही जाती है या तो कह सकते हैं यहाँ इस ये वैराग्य से पर वैराग्य लेना अपर वैराग्य लेना है क्योंकि सोलह सूत्र में तथा परम परम से लेना परम वैराग्य सोलवे सूत्र में क्या कहा गया है अपर वैराग्य कहा गया है तो यहाँ पर कौन सा वैराग्य आएगा अपर वैराग्य अपर वैराग्य का पर्याय है वशीकार संज्ञा संज्ञा ये अपर वैराग्य है देखो मन अभी अभी ये भाष्य देखेंगे ना भाष्य में देखेंगे आपका उत्तर भाषा में आएगा स्त्रिया अन खाद्य पदार्थ हम स्त्रिया खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ और ऐश्वर्य ऐर्य करते क्या प्रभुत्व तो स्वामित्व लोग सोचते है ना हमारी प्रभुता बनी रहे हमारा स्वामित्व बना रहे सबके ऊपर ऐसा स्त्रिया अः खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ और ऐश्वर्य तीन दृष्ट विषयों में ये कैसे विषय है दृष्ट विषय है इस लोक के विषय है दृष्ट विषयों में कृष्णा रहित चित्त कृष्णा रहित चित्त की ये दृष्ट विषय हो गए अब कुछ अदृष्ट विषय बताते हैं स्वर्ग स्वर्ग वैदेह प्रकृति लय तुम प्राप्त आनुसर्मिक विषय प्राप्त है ना स्वर्ग प्राप्ति मतलब स्वर्ग लाभ वैदेह लाभ और प्रकृति लय तुलाभ ध्यान देने के स्वर्ग तो सुन तो रखा है ना कि स्वर्ग की प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति रूप कैसा विषय है ये आनुसर्गिक विषय है मतलब पारलौकिक विषय है स्वर्ग लाभ प्राप्ति कर लाभ कर लेना स्वर्ग लाभ रूप कैसा विषय है स्वर्ग लाभ ये आनुसर्गिक विषय है पारलौकिक विषय है अब यहाँ पर जो दो शब्द और है ना वही देह प्रकृति लयत्व इनका एक उन्नीस में वर्णन आएगा संक्षेप में इतना समझ लेना जो प्रकृति लयित्व है ना कि कोई व्यक्ति खूब योगाभ्यास कर रहा है आत्मा के साक्षात्कार का खूब प्रयास कर रहा है और उसको आत्मा का तो उसने सांसारिक विषयों से चित्त का निरोध करके अभ्यास कर रहा है तो उसको क्या हुआ आत्मा का साक्षात्कार अभी हो नहीं पाया पूर्व की स्थितियों में ही वो रह गया पूर्व की स्थितियों में ही रह गया और वहां से उसकी संतुष्टि भी हो गई क्योंकि जब सांसारिक विषयों को छोड़ करके अभ्यास आरम्भ करते हैं तो उत्तरोत्तर सूक्ष्म दृष्टियों के अध्ययन करने में क्या है कि सुखानुभूति होती है उत्तरोत्तर जो है ना अच्छा लगता है उसको को तो जब अच्छा लगता है आगे ध्यान में तो संसार चक्र तो छूट गया अभी अच्छा लग रहा है तो संसार तो छूट गया संसार छूट गया मतलब संसार में राग आ उसका विषय चिंतन सब छूट गया और उसको लेकिन अभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाया बीच में ही वो संतुष्ट हो गया है ना बीच में ही संतुष्ट हो गया अब चूंकि लंबे समय से उसने संसार को छोड़ा है इसलिए शीघ्र उसका जन्म नहीं होगा और आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो उसका कई भी नहीं होगा भी नहीं होगा आत्म साक्षात करना होने से उसका कई भी नहीं होगा और लंबे समय तक वो सांसारिक सांसारिक्याग कर चुका है इसलिए उसका शीघ्र जन्म भी नहीं होगा तो दीर्घ काल तक वो क्या है कि ऐसे ही प्रकृति के साथ लीन होकर पड़ा रहेगा मरने से मरने के बाद प्रकृति के साथ लीन होकर के पड़ा रहेगा उस स्थिति को प्रकृति ले कहते हैं प्रकृति ले होना एक उन्नीस में आ जाएगा वो भी वही हम बता देंगे वहाँ भी क्या है देह का अभाव देह प्राप्त नहीं होता है और ठीक ठीक परिभाषा एक उन्नीस में ही हम आपको बताएंगे आने वाली कल प्रसम आ जाएगी तो ये कैसे विषय है ये पारलोकिक विषय है अब देखेंगे स्वर्ग वेह और प्रकृति लय की प्राप्ति रूप आनुसर्विक विषय में रहित। कृष्णारहित रहित कौन होगा चित्त ध्यान देंगे सूत्र में जो आया है ना दृष्टानुसर्विक विषय भी दृष्टानुसर्विक विषय भी कृष्ण आया है ना तो इसका यह व्याख्यान हो गया है यह व्याख्यान हो गया अब जो है ना और देखो आगे पूरे सूत्र का व्याख्यान अब आ रहा है एक साथ अभी एक शब्द का व्याख्यान आया समग्र सूत्र का दिव्यादिव्य विषय दिव्या, दिव्या, संप्रयोगी यहाँ दिव्य का अर्थ है दिव्य विषय अदिव्य विषय दिव्य विषय का अर्थ यहाँ पर आनुसर्विक विषय और अधिव्य विषय का अर्थ क्या है दृष्टि विषय समझ गए यहाँ की अपेक्षा अच्छा पारलौकिक विषय कैसे है? हैं दिव्य है अपेक्षा अच्छा दिव्य हैं तो दिव्य विषय का क्या अर्थ होगा आनुस्रमिक विषय और दिव्य विषय का क्या अर्थ होगा अधिक तो विषय है ना तो आनुश्रमिक और अधिक विषयों की प्राप्ति होने पर भी उनकी प्राप्ति होने पर भी या उनका सम, उनके साथ संबंध होने पर भी जैसे की आपने देख लिया दृष्ट विषय को आपने देख लिया अनुसूम विषय को आपने देख लिया तो यही है संप्रयोग है उनके साथ संबंध होने पर या उनकी प्राप्ति होने पर भी आपके सामने आ गए नजर में आ गए तो दिव्य और अदिव्य विषयों की प्राप्ति होने पर भी विषय दोष दर्शिना चित्त से ये दृष्टानुसमिक विषय भी तीक्षण का भावानुवाद कर दिया है न भावानुवाद क्या हो गया विषय दोष दर्शिना चित्त से शब्दार्थ ऊपर तो बताया कि विषय में दोष देखने वाला चित्त विषय में दोष देखने के स्वभाव वाला जो साधक का चित्त होता है वो विषय में गुण देखता है क्या दोष देखता है और जो आपका ये प्राणी है वो विषयों में क्या देखता है गुण, गुण देखता है और मुमुक्षु प्राणी भी विषयों में क्या देखता है और जो मुक्त होता है ना वो ना तो गुण देखता है ना ही दोष देखता है वो सबसे पर हो जाता है ना वो गुण दोष सबसे उसके लिए कोई ग्राह्य नहीं है कुछ त्याज्य नहीं है जो बुभुक्षु प्राणी है उनके लिए संसार ग्राह्य है मुंगक्षु के लिए क्या है त्याज्य है और मुक्त के लिए जो उसको आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो गया उसके लिए और कुछ भी ग्रह त्याज्य रहता नहीं है जी विषय मैं आप यहाँ पर तो दिव्य और अदिव्य विषयों की प्राप्ति होने पर भी विषय में दोष देखने के स्वभाव वाले चित्त की विषय दोषदर्शी कौन है चित्त विषय वैराग्य लिखा है ना और वैराग्य से लेना वैराग्य और वैराग्य से यहाँ पर एक उसका नामांतर क्या दिया है वैराग्य है जब कैसे होता है वैराग्य तो देखेंगे एक शब्द है प्रसंख्यान बलाद प्रासंख्यान बलाद अर्थ लिख लो विषय प्रकृष्ठ दोष दर्शन क्या विषय प्रकृष्ट दोष दर्शनाथ क्या है विषय प्रकृष्ट दोष कि विषय में अत्यंत दोष देखने से विषय में अत्यंत दोष देखने से विषय जो है हमेशा दुखी देते हैं विषयों के कारण क्या है पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है विषय भोग से ही क्या है बहुत सारे पाप हो जाते हैं उनका ये फल दुख होता है सब परेशानियां तो हैं विषयों के कारण ही विषय में आकर्षण ही बंधन का कारण है कि विषय में दोष प्रसंख्यान बलाद का विषय प्रकृष्ट दोष दर्शनाथ विषय में प्रकृष्ट दोष देखने के कारण विषय में प्रकृष्ट दोष देखने के कारण प्रसंख्यान बलाद आगे क्या है शब्द अनाभ भोगत्मिका का अर्थ है भोगा भाव रूपिणी या भोगा भाव रूप भोग का अभाव रूप मतलब किसी भी प्रकार का भोग ना होना है ना मतलब चित्त में किसी भी प्रकार का भोग ना होना तो एक अर्थ हो गया भोग का अभाव किसके भोग का अभाव चित्त के था था की भोग का अभाव रूप है। हे उपाधेय से रहित हे कर्त होता है त्याज्य उपाधेय का ग्रह हे का क्या है त्याज्य है ना क्या और होता है जो मुक्ु है उसके लिए जगत क्या है ये त्याज है, है और उपादेय क्या है उसके लिए आत्मस्वरूप और आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के जो साधन है वो भी उसके लिए हैं है ना राष्ट्र विचार भी उसके लिए उपादेय है एक क्रम से सब तो यह उपादेय से रहित इस अर्थ ग्रह और त्याज भाव से रहित ग्रह और त्याज भाव से रहित वसीकार संज्ञा को बैराग्य कहा जाता है ध्यान देंगे तो इसको ये विषय दोषदर्शी चित्त का विषय दोषदर्शी चित्त का वैराग्य किसका विषय दोषदर्शी चित्त का वैराग्य वैराग्य का एक नाम है वशीकार संज्ञा वसीकार संज्ञा कर तो होता है वैकृष्ण अवस्था मतलब कृष्णा के अभाव वाली अवस्था वशीकार संज्ञा क्या है कृष्णा के अभाव वाली अवस्था है किसकी अवस्था है हाँ तो वैकृष्ण अवस्था या कृष्णा के अभाव वाली अवस्था इसको उपेक्षा बुद्धि भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं दुखे दुखे। हाँ वशीकार संज्ञा को तो विषय विशेष दर्शी चित्त का वैराग्य या वै अवस्था और ये कैसी है हे उपादेश रहित वशीकार संज्ञा या वै अवस्था कैसी है हे उपादेश से ग्राय और त्याग भाव से रहित ग्राय और त्याज भाव से रहित ना कुछ ग्राय बुद्धि होगी ना कुछ त्याग बुद्धि होगी और भोगा भाव रूप है ये कैसी है भोगा भाव रूप है कैसे होती है प्रसंख्यान बलाद विषय में प्रकृष्ट दोष देखने से ये होता है वैराग्य अब बोलो क्या कहना चाहते हो गया अच्छा तो उपाधे देखो विषय में दोष देखा ना सुन लेना अच्छा विषय दोष दर्शी चित्त का प्रसंख्यान बलाद है ना क्या है कि विषय में प्रकृष्ट दोष देखने से विषय में प्रकृष्ट दोष देखने से क्या हो गया विषय का क्या हो गया विषय का त्याग कैसे हुआ विषय में प्रकृष्ट दोष अब विषय का त्याग करके वो साधन के लिए बैठता है अब उसमें कुछ ऐसा वृत्ति है अब अब इनसे हे से तो हो गया ना तब तो आगे साधन कर पाएगा नहीं नहीं तो क्या हे बुद्धि त्याज बुद्धि जब यही वृत्तियाँ बनी होगी तो आगे साधना कैसे होगी साधन काल में वृत्तियाँ हट जाती है समझिए और जब जब विषय में राग हो तब फिर वो क्या है कि वो वो क्या है कि दोष दर्शन करना पड़ेगा विषय में दोष दर्शन कब होगा जब विषयों में राग होगा विशेषा ऐसा और ये दोष दर्शन से क्या है कि विषयों से निवृत्त होने पर निवृत हो गए अब उसकी क्या है उस काल में ये है उदे बुद्धि नहीं रहती है तो साधना करेगा वो ठीक है ऐसा तो ये देखना भुभुक्सु के लिए संसार ग्रह है है ना प्र लगता है ग्राय है और वो मुक्तों के लिए संसार क्या जो है उसे अच्छा नहीं लगता और मुक्त के लिए तो ना तो ग्राय है ना ही हाँ बृहद में आता है आराम पश्चिटी ये मुक्त पुरुष पूरे संसार को अब से आराम पश्चिटी परमात्मा का उद्यान समझता है परमात्मा की विनती समझता है सबको भगवान का बगीचा मुक्त के लिए बृहद कहता है हाँ आराम पश्चिति ये ब्रह्म के लिए बृहद बोल रहा है ये साधन काल काल में हो काल में होगी या नहीं, हो नहीं हो ध्यान देंगे काल का मतलब आप ये समझेंगे जो साधना कर रहा है ना तो साधना कर रहा है तो उसका वह तो है ही तभी तो साधन में बैठा है ना और मान लेना वो साधन काल से उठा साधन काल से उठने पर भी एकाग्रता तो बनी रहती है साधन काल से उठने पर भी जो अच्छे साधक है वो साधन काल से उठने पर भी जो थोड़ा व्यवहार करते हैं चलते फिरते हैं तो उस समय भी चित्त में बैराग्य तो रहता ही है तो हे उपाधे सुन में तो उस समय उस समय भी रहते हैं साधन काल में अलग अलग स्थितियाँ है ना अब मान लो कोई कोई लड़ाई झगड़े की बात आ गई कोई ऐसा ही प्रसंग आ गया वैसा नहीं रहेगा नहीं तो भी, काल में भी रहता है विस्थान काल में अलग अलग स्थितियाँ है ना जैसे साधन से ध्यान से उठे सामान्य रूप से व्यवहार कर रहे चल रहे अपना काम कर रहे तो वहाँ भी सुननी है, नहीं है। तो अलग अलग स्थितियाँ स्थान भी कई तरह के हैं ना चले ते आदि तो ये है? क्या ये देखो वैराग्य के पहले जो है ना विषय में दोष दर्शन से वैराग्य होता है दोष दर्शन से क्या होता है और वैराग्य होने के बाद में फिर अभ्यास करना पड़ेगा आपको है ना ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा ध्यान करना पड़ेगा ये दोष दर्शन से कही आगे देखेंगे अब ये हो गया अपर वैराग्य हो गया अपर वैराग्य देखो तत्म पुरुष ख्यार गुणवै तृषण गुणवैनियम है ना तथ परम पुरुष गुण वित स्वयं तो पुरुष ख्या पुरुष का साक्षात्कार आत्मा का साक्षात्कार पुरुष ख्यार्थ है पुरुष का साक्षात्कार इसके लिए योग दर्शन में शब्द आता है क्या विवेक ख्याति विवेक ज्ञान सत्य पुरुषान्यता ख्याति ये सब इसके लिए है ना पुरुष ख्याति के लिए अब देखेंगे पुरुष ख्या कर पुरुष के पुरुष पुरुष के साक्षात्कार के कारण पुरुष के साक्षात्कार के कारण आप ऐसा समझेंगे जिसको कि जो पूर्व सूत्र में जो अपर वैराग्य बताया है ना उसमें वैराग्य के होने पर व्यक्ति क्या करेगा साधक ध्यान का अभ्यास करेगा और ध्यान का अभ्यास करने पर साधना उसमें उत्तरो समाधि के चार भेद बताएंगे आगे और संप्रज्ञात समाधि की उन्नत अवस्था धर्मेघ समाधि आगे आएगी उन्नत अवस्था है जिस अवस्था में साक्षात्कार होता है संप्रज्ञा समाधि की उन्नत अवस्था है धर्म समाधि जिसमें की तत्व का साक्षात्कार होता है आत्मा का वो उन्नत अवस्था है तो अभी पूर्व सूत्र में वर्णित वैराग्य के, के होने पर जब व्यक्ति ध्यान करके क्या है कि वो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो जब आत्मा का साक्षात्कार के पहले क्या है की शत्रुगुण होना चाहिए जितने शास्त्रों में विधि निषेध बताए गए हैं जितनी विधिया हैं ये करो ये ना करो पूरा क्यों है सत्युगुण की अभिवृद्धि के लिए और जब तक सत्रुगुण नहीं बढ़ेगा ना तब तक क्या है की साधना होती नहीं है रज उत्तम से क्या मन बन चंचल बना रहता है आजकल कल तो बनाने का कोई प्रयास भंडारा और खुदा तो <laughs> तो तो कैसा है ना तो उसका पूरा पालन करना पड़ता है विधि निषेध का पूरा पूरा पालन करने से ही जो है ना जो ऐसा करो ऐसा ना करो शास्त्र कहते हैं तो सतुगुण की वृद्धि के लिए कहते हैं तो सत्युगुण की वृद्धि से क्या होता है एक एकाग्रता रहती है फिर प्रकृष्ट जब है अत्यंत प्रवृद्ध होगा तब उसके साक्षात्कार होता है सत्वास समझाए के ज्ञानम और जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया अब वो कृतकृत हो जाएगा अब उसको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है तो अब किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है तो अब उसका गुणों से भी वैराग्य हो जाता है यहाँ तक की जो विवेक छाती जो साक्षात्कार आखिरी वृत्ति है उसकी भी अपेक्षा नहीं रहती उससे भी वैराग्य हो जाता है ऐसा ना कहना चाहते है ना गुणों से वैराग्य हो जाता है और जो विवेक भी वैराग्य हो जाता है अब कोई अपेक्षा नहीं तो इसको क्या कहते हैं वो पर वैराग्य अपर वैराग्य में तो साधन करना है ना साक्षात्कार के लिए ऐसा और यहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं है सबसे उपेक्षा हो ऐसा कहते हैं अब देखेंगे पुरुष खाते है पुरुष का साक्षात्कार होने से गुण वैश्व की गुणों के प्रति कृष्णा का अभाव तीन गुण है ना चतुरस्तम कि पुरुष का साक्षात्कार होने से गुणों के प्रति का अभाव या गुणों के प्रति जो उपेक्षा बुद्धि होती है तत्परम परम तब्द आया है ना तो तथ के कारण क्या का अध्याय कर लेंगे यत् क्या कहते हैं यत्दोर नृत्य संबंधा कहते हैं तो अब ध्यान देंगे की पुरुष क्या आते है कि पुरुष का साक्षात्कार पुरुष पुरुष के साक्षात्कार के कारण जो गुणों के प्रति कृष्णा का अभाव होता है यद का अध्ययन करेंगे यद गुण वृष्णम पुरुष के साक्षात्कार के कारण जो गुणों के प्रति कृष्णा का अभाव होता है तत्परम वह पर वैराग्य है वो कैसा है पर वैराग्य है अब देखेंगे इसको भाष्यकार समझाते हैं जो तो भाष्य है ना बहुत अच्छा यहाँ कोई भी पर के खंडन का कोई प्रयास किया है दूसरे भाष्य पढ़ेंगे ये पूर्व पक्ष आया ये सिद्धांत पक्ष आया ये खंडन वो मंडन उससे सिद्ध हो जाता है ये भाषाकार बहुत बाद में हुआ इससे पहले तमाम मत थे ये लगता है ना और फिर अब उसको क्या काटेगा और फिर ऐसा भी भाषाकार सिद्ध करना चाहते हैं कि उनसे पहले उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं होगा नहीं कोई अच्छा मत भी तो लिख सकते थे वो खंडनीय बातें उन्होंने लिख दी पर कोई अच्छी बात पहले युग में थी कि नहीं थी तो कुछ भी नहीं लिखेगा इनका इनका खंडन करके इन्होंने इस मत की प्रतिष्ठा की तो इस कथन से क्या सिद्ध होता है पहले कोई ठीक व्यक्ति था ही नहीं इनके पहले मूर्ख थी पूरी दुनिया में ये तो लगता है इनसे हाँ भाई सब ये ये खंडन हो गया ये खंडन हुआ हमारे आचार्य ने सबका खंडन करके अपने मत की प्रतिष्ठा की तो आपके आचार्य पहले हिन्दुस्तान में कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था क्या कोई नहीं था क्या अच्छा नहीं था क्या ये सब रीतियां जो है ना अब ये इसका ये चीज शैली ही बता रही कि सबसे प्राचीन है किसी के खंडन की आवश्यकता नहीं है और वो के कल्याण के लिए खंडन मंडन की शैली से वर्जित है कोई ऐसा पक्षा ही नहीं पहले सबके कल्याण के लिए खंडन मंडन की शैली से रही कराने के लिए तो दिखाया गया है नहीं? वो दो सब जो है ना अच्छे ग्रंथ है वो भी लेकिन उनमें रीतिया ऐसी है तो परवती हैं यही बताती है शैली उनकी सबकी अब देखेंगे तो भाव से लगाएंगे दृष्टानुसूक विषय दोष दर्शी भी रखता है पुरुष दर्शनाभ्यासात तुद्धि प्रवेका पुद्धि गुणेभ्यो व्यक्ता व्यक्त धर्म के विरक्त है, है ना विगता राग ये राग है रक्त का प्य अर्थ है विगता रक्त राग ये रक्त कार्य राग है राग तो लगाएंगे तो अभी जो पहले में आया था ना विषय दोष दर्शी उसी बात को बता रहे हैं अहिक और पारलौकिक विषय में अहिक और पारलौकिक विषयों में दोष देखने वाला दोष देखने वाला राग रहित साधक दोष देखने वाला राग रहित साधक विरत साधक पुरुष दर्शना अभ्यास पुरुष के साक्षात्कार के अभ्यास से पुरुष के साक्षात्कार के अभ्यास से या तो ये आप सत्य पुरुषान्यता ख्याति के अभ्यास से विवेक ज्ञान के अभ्यास से या संप्रज्ञा समाधि के अभ्यास से कुछ भी आप कह सकते हैं पुरुष के साक्षात्कार के लिए कर अभ्यास कर रहा है किसके लिए अभ्यास कर रहा है तो पुरुष के साक्षात्कार के अभ्यास से या संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से विषय दोषदर्शी है मतलब उसको अपर वैराग्य हो रहा है या वो क्या करता है अभ्यास करता है ना तो संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से जब सम्रज्ञात समाधि का अभ्यास कर लिया तो क्या होगा कि उसके द्वारा क्या होता है कि पुरुष के आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है आत्मा कैसा है निर्मल है गुणातीत है है ना कैसा है वो निर्मल है गुणातीत है असंग है ऐसा है। तो पुरुष के साक्षात्कार के अभ्यास से तत्शुद्धि प्रविवे के तत् तच तत्शुद्धि मतलब तच पुरुष की शुद्धि या आत्मा की शुद्धि के ज्ञान से आत्मा की शुद्धि के ज्ञान से आत्मा की शुद्धि क्या है त्रिगुणातीतता निर्मलता आत्मा की शुद्धि के ज्ञान से या कहिए आत्मा के ज्ञान से क्या कहेंगे आत्मा आत्मा के आत्मा कैसा है आत्मा शुद्ध मतलब वो त्रिगुणातीत है असंग है ऐसा समझेंगे क्या समझा आपने त्रिगुणातीत है निर्मल है ऐसा तो आत्मा की शुद्धि के ज्ञान से या कहिए शुद्ध आत्मा के ज्ञान से आप्याय बुद्धि के शुद्ध आत्मा के ज्ञान से तृप्त बुद्धि वाला शुद्ध आत्मा के ज्ञान से क्या होती है बुद्धि कैसी होती है तृप्त हो जाती है शुद्ध आत्मा के साक्षात्कार से तृप्त हुई बुद्धि वाला तृप्त हुई बुद्धि वाला कौन जो विरक्त साधक पहले आया है है ना तृप्त हुआ हुई बुद्धि वाला इतने शब्द लग गए व्यक्ता धर्म के भया गुणे भिक्त व्यक्त और अव्यक्त धर्म वाली कौन व्यक्त और अव्यक्त धर्म वाला कौन गुण ध्यान देंगे व्यक्त धर्म और अव्यक्त धर्म में व्यक्ति का जिसको अभिव्यक्त शब्द आता है अभिव्यक्ति समझते हैं अभिव्यक्ति यहाँ व्यक्ति धर्म करते हैं है अभिव्यक्ति रूप धर्म और अव्यक्त धर्म का अर्थ है अनिव्यक्ति रूप धर्म तो क्या अर्थ हो गया अभिव्यक्तित था अनव्यक्ति रूप धर्म वाला गुण देखो ऐसा है ना गुण के धर्मो मतलब धर्म का कार्य इसे सत्युगुण का कार्य क्या है ज्ञान सुख ज्ञान और सत्य गुण के, तो के कार्यों की अभिव्यक्ति सदा बनी रहती है तो कभी कभी सत्य गुण के कार्यों की अभिव्यक्ति होती है कभी कभी सत्य गुण के कार्यों की क्या होती है सुसुप्ति के समय सत्य गुण के सुसुप्ति के समय सत्य गुण का धर्म कैसा है और रज का धर्म अलग अलग है ना सब ये हाँ ऐसा और जब आपकी एकाग्रता है चित्र में स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय किसके धर्म की अभिव्यक्ति हो रही है और जब प्रवृत्ति हो रही है खूब व्यवहार हो रहा है तो किसके गुण की अभिव्यक्ति किस गुण की अभिव्यक्ति द्द द्द द्द हो रही है तो वही है कि अभिव्यक्ति और अनिव्यक्ति रूप धर्म वाला क्या कहेंगे अभिव्यक्ति और अनिव्यक्ति रूप धर्म वाला धर्म करके कार्य अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति व्यक्त अभिव्यक्ति धर्म शब्द जुड़ा है ना, ना। तो अभिव्यक्ति अनिव्यक्ति ऐसा अनुवाद करेंगे अभिव्यक्ति और अनिव्यक्ति रूप धर्म वाले गुणों से भी विरक्त हो जाता है गुणों से भी गुण जो सत्तम है ना इनसे विरक्त हो जाता है रस्तम से तो पहले ही विरक्त था गुण रह गया ना तो उससे भी विरक्त हो जाता है जो साक्षात्कारात्मक व्यक्ति है उससे भी विरक्त हो जाता है एक बार दोबारा पंक्ति लगाएंगे अहिक और पारलौकिक विषयों में अहिक और पारलौकिक विषयों में दोष देखने वाला राग रहित साधक पुरुष के साक्षात्कार के अभ्यास या के से या यादि के अभ्यास से, पुरुष की शुद्धि के साक्षात्कार से या कहिए शुद्ध पुरुष के साक्षात्कार से संप्रज्ञा समाधि के अभ्यास से शुद्ध पुरुष के साक्षात्कार से क्या कहेंगे सम्प्रज्ञा समाधि के द्वारा या पुरुष के दर्शन के अभ्यास के द्वारा संप्रज्ञा समाधि के द्वारा शुद्ध पुरुष के साक्षात्कार से तृप्त बुद्धि वाला आप पैद बुद्धि करते से क्या तृप्त बुद्धि शुद्ध पुरुष के साक्षात्कार से शुद्ध आत्मा के साक्षात्कार से बुद्धि कैसे होगी तृप्त हो जाएगी संसार में बुद्धि कभी तृप्त नहीं होती है कभी संतोष होता है कभी कुछ न कुछ आवश्यकता है महसूस होती रहती है जब उस आत्म तत्व को जान लेते हैं तो फिर और कुछ आवश्यकता नहीं रहती न कुछ जानने की इच्छा रहती न कुछ सुनने की न देखने की न कुछ प्राप्त करने की सब कुछ है ना उसके प्राप्त होने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है कोई इच्छा ही नहीं रहती दूसरी तो तृप्त बुद्धि वाला साधक अव्यक्ति और अनव्यक्ति रूप धर्म वाला या अव्यक्ति और अनव्यक्ति रूप कार्यों वाले अव्यक्ति और अनव्यक्ति रूप कार्यों वाले गुण से विरक्त हो जाता है गुण से अपने गुणों से भी विरक्त हो गया जी कार्य का मतलब दे जैसे शत्रु गुण का कार्य है ज्ञान सुख है ना और रज का कार्य क्या है प्रवृत्ति रूप ये सभी रज के कार्य हैं आलस्य है प्रमाद और निवृत्ति ये कार्य हैं तो ये गुणों के कार्यों की कभी अभिव्यक्ति होती है कभी अन्य होती है ये मतलब है, है नियमित तो तो कार्य वाले अभिव्यक्ति और अन्य कार्य वाले गुणों से वरक्त हो जाता है तद द्वयम वैराग्यम तद वैराग्यम वा वैराग्य दो प्रकार का है वह वैराग्य एक तो पंचित सूत्र में कह दिया अपर वैराग्य और पर वैराग्य सोडस सूत्र में कह दिया ये सोडस सूत्र में आ गया तद उत्तरम तद ज्ञान प्रसार मात्र तत्कर्थ उन दोनों में जो बाद में होने वाला तत्र अर्थ उन दोनों में किन में अपर वैराग्य और पर वैराग्य के मध्य में तत्र अर्थ उन दोनों वैराग्यों के मध्य में उत्तर उत्तर में होने वाला जो वैराग्य है बाद में होने वाला जो बाद में कौन सा होगा तो गैरो गैरो। आ, ज्ञान प्रसाद मात्रम वह ज्ञान का प्रसाद मात्र है वो क्या है ज्ञान का प्रसाद मात्र है इसका मतलब है ज्ञान का चरम उत्कर्ष है ज्ञान का क्या है चरम उत्कर्ष समझते हैं क्या उसको किस तरह कहेंगे हाँ ज्ञान की चरम उत्कर्ष है मतलब ज्ञान की उन्नत अवस्था है ज्ञान की उन्नत अवस्था है और आपने क्या बोला सब हाँ मतलब क्या परम सीमा से कह सकते हैं परम सीमा हाँ वो ज्ञान का प्रसाद मात्र है मतलब वो ज्ञान का चरम उत्कर्ष है ज्ञान का पराकाष्ठा कह सकते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा है ज्ञान की पराकाष्ठा कौन ये पर वैराग्य को बोला ऐसा इसको समाधि ना ना ना, इस से इस वैराज्य के होने पर असंप्रज्ञा समाधि होगी ज्ञान की पराकाष्ठा नो ज्ञान हुए है ना जो पूर्व में जो ज्ञान हुआ है ना विवेख्या साक्षात्कार उसकी पराकाष्ठा बोला है ये असम समाधि में तो कोई वृत्ति कोई ज्ञान है नहीं है न असंप्रज्ञात समाधि तो कोई वृत्ति रूप नहीं है ज्ञान रूप नहीं है ऐसा। अपर ये क्या है पर वैराग्य है ना इसको पूर्व वाले ज्ञान की क्या है पराकाष्ठा कहा है, है ना? इसके होने पर असंप्रज्ञात समाधि में विवृत्ति होगी तरह से उन दोनों वैराग्यों में यद उत्तरम जो वाद वाला वैराग्य है वो ज्ञान का चर्मोत्कर्ष है ज्ञान की पराकाष्ठा है ज्ञान का प्रसाद मात्र है यश उदय कार्य है जिस वैराग्य का उदय होने पर जिस वैराग्य का हाँ यश वैराग्य सूर्य जिस वैराग्य का उदय होने पर प्रत्युदित छाती है ना इसका प्रत्युदित छाती का अर्थ है कि संपन्न निष्पन्न विभेद छाती वाला या तो निष्पन्न आत्मज्ञान निष्पन्न आत्मज्ञानो योगी ऐसा योगवार्तिक व्याख्या में है निष्पन्न आत्मज्ञानो योगी ही आत्म ज्न ज्न ज्न ज्न थी थी कि प्राप्त हुए आत्मज्ञान वाला योगी या प्राप्त हुए आत्म वाला योगी जिसका आत्मज्ञान संपन्न हो चुका है तो प्रत्युदित छाती का क्या अर्थ हुआ प्राप्त निष्पन्न हुए आत्मसाक्षात्कार वाला योगी निष्पन्न हुए आत्मसाक्षात्कार वाला योगी मतलब जिसको आत्मसाक्षात्कार हो चुका है या आत्मज्ञानी योगी सरल शब्दों में कह सकते हैं जिस वैराग्य का उदय होने पर आत्मज्ञानी योगी एवं आत्मज्ञानी योगी ऐसा मानता है आत्मज्ञानी योगी ऐसा मानता है क्या मानता है प्राप्ण प्राप्तम ये प्राप्त करने योग्य वस्तु को प्राप्त कर लिया प्राप्त करने योग्य वस्तु को प्राप्त करने योग्य वस्तु को प्राप्त कर लिया यो मतलब जो स्वरूप है उसका साक्षात्कार कर लिया प्राप्त करने का मतलब यहाँ साक्षात्कार करना ही प्राप्ति है और अलग से कोई अप्राप्त की प्राप्ति आत्मस्वरूप तो अपना प्राप्त है ही ये प्राप्त करने योग्य वस्तु को प्राप्त कर लिया क्षेत्र क्लेश कि छीण करने योग क्ले को छीण कर लिया छीण करने योग मतलब नष्ट करने कौन? अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश अभी ये नहीं आये ना तो क्षीण करने योग क्ले को छीण कर लिया छिन्न क्लिष्ट परवा वह संक्रमा भव संक्रमा छिन्न, भव संक्रमा भव कर्थ क्या संसार के संसार चक्र का छेदन कर दिया संसार चक्र का भव संक्रमा कर्थ संसार चक्र संसाग चक्र का छेदन कर दिया और घो संक्रमण का एक विशेषण यहाँ क्या लगा दिया श्रिष्टवा शिलिष्ट करवा का जिससे जिसके पर्व एक दूसरे से जुड़े हों मतलब श्रंखलाबद्ध श्रृंखलाबद्ध समझते हैं श्रृंखलाबद्ध मतलब एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा है पंक्तिबद्ध कह सकते हैं पंक्तिबद्ध कह सकते हैं है ना श्रृंखला मतलब जमीर को कहते हैं क्या हाँ वही लोहेगा हाँ मतलब बना हुआ मतलब बना, बना हुआ ये अर्थ निकलना चाहिए शायद पंक्तिबद्ध में बंधा पंक्तिबद्ध में निकल जाएगा तो ले लेना हाँ चेन चेन रहेगा वही है अब ध्यान देंगे तो ये तो ये सं, ये संसार चक्र जो है ना वो श्रृंखलाबद्ध है एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा एक योनी की प्राप्ति दूसरी योनी की प्राप्ति चलता रहता है ना श्रृंखलाबद्ध क्रम तो श्रृंखलाबद्ध संसार चक्र का छेदन कर दिया या नष्ट कर दिया यश अविच्छेदातिक जिसका छेदन न होने से जिसका छेदन छेदन मतलब जिसका छेदन न होने से जनित्वा मृत्य के उत्पन्न होकर के मरता है यश से लेना यश बहु संक्रमण से जिस संसार चक्र का छेदन न होने से मनुष्य जन्म लेकर के मरता है और क्या मृतवा जायते और करके उत्पन्न होता है संसार का छेदन न हो तो यही चलता रहता है लोग बोलते हैं उसमें पड़ता निर्लिप्त है कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप करते हैं जब तक साथ तादात में है तब तक सब दुर्गति होती है, है चित्त का तादाद में के कहने से कुछ नहीं होता है चित्र का तादाद में तो मिटाना ही पड़ेगा उससे कुछ नहीं होता है तो फिर अभ्यास क्यों करतेगा अच्छा तो जिसका छेदन न होने से मनुष्य क्या है की उत्पन्न होकर के मरता है क्या मृत्यु मर करके उत्पन्न होता है जो आया था ना ज्ञान प्रसाद मात्रम है वो ज्ञान का प्रसाद मात्र है उसको कहते हैं ज्ञान पराकाष्ठा बैराग्यम की ज्ञान की ही पराकाष्ठा क्या है वैराग्य है ये समझ सकते हैं कि अन्य जितने प्रकार के ज्ञान हैं उसमें ये श्रेष्ठ है यही कह सकते है न जितने प्रकार के ज्ञान है उनमें से श्रेष्ठ है यही मान सकते है जित हाँ हाँ सभी प्रकार के ज्ञानों में श्रेष्ठ है यही मानना ठीक है इसको विवेक तो ख्या के बाद ये ज्ञान आता है ना विवेक ख्या तो हो गई विवेक ख्या भी ज्ञान रूप है उसके बाद यह ज्ञान आया ज्ञान की ही पराकाष्ठा वैराग्य है कौन अपर वैराग्य एत कहीं नातरिकम कैवल्यम ही करते क्योंकि पराकाष्ठा वैराग्य तो क्यों पराकाष्ठा कहा करते क्योंकि ए तस् एवं नातरिकम एक से लेना है पर वैराग्य से तो नात कम है ना तो नान्त कम करते अविना अभिनाभावी की पर वैराग्य क्योंकि ही करते क्योंकि पर वैराग्य का ही अविना अभिनाभावी कैबल्य है पर वैराग्य का ही अविना भावी मतलब कर सकते हैं कि पर वैराग्य के बिना ना होने वाला कैबल्य है पर वैराग्य के बिना जैसे ध्यान देंगे अग्नि के बिना धूम होता है तो अग्नि का बिना जो बिना वस्तु होगी उसे कहेंगे बिन, बिना भावी तो अग्नि के बिना धूम होगा तो अग्नि का बिना भावी धूम होगा कैसा हुआ अग्नि का अग्नि के होने पर धूम होगा हो तो नहीं अग्नि का बिना भावी धूम है कि धूम का बिना भावी अग्नि है क्या कहेंगे अर्धन संयोग होने पर अभिना भावी है ना आद्य धन संयोग होने पर ही होगा चलो तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि की से क्या लेना पर वैराग्य से क्योंकि पर वैराग्य का अविनाभावी कैबल्य है, पर पर है। मतलब हुआ? पर वैराग्य के होने पर अवश्य होने वाला कैवल्य है क्या मतलब हुआ पर वैराग्य के होने पर अवश्य होने वाला, वाला कैवल्य है था था। वो आयुष मतलब पर वैराग्य है तो कैवल्य ऐसा है ना जब कैवल्य हो जाएगा ना तो ये वैराग्य भी नहीं रहेगा क्योंकि ये कैवल्य क्या है यहाँ कैवल्य से तो वो लेना है ना आपका विधेयक् की स्थिति और उस समय ये जो ये पर वैराग्य तो एक वृत्ति है ना ये कहा रहेगी तो अयुप सिद्ध भी नहीं कह सकते तो दो साथ रहने वाले होते हैं ना ये तो क्या है पर वैराग्य तो वृत्ति हो गई ना और कैवल्य क्या है आपका क्या कैवल्य बताया इसमें विष्णु स्वरूप अच्छा वो तो असंप्रज्ञात की बताया था कि जैसा कैवल्य में होता है वैसा ही उसमें पर वैराग्य का क्योंकि पर वैराग्य के होने पर कईवल अवश्यम भावी है ये अनुवाद हो गया पर वैराग्य के होने पर कईवल अवश्यम भावी है शब्दार्थ क्या है पर वैराग्य का अग्न भावी कैवल्य है अब थोड़ा सा और देखेंगे तो ये हो गया इतना चलते हैं सभी तो दृष्टान संज्ञा वैराग्य हो अविना भाव को कल सोच कराना कल पूछूंगा कौन किसका विना भावी है धूमबंदी में सोच कराना चलिए आगे देखो अविना भाव संबंध को संबंध को भी व्याप्ति कहते, कहते हैं यही व्यक्ति के हैं है आगे चलिए ये दोनों प्रकार के वैराग्य का लक्षण हो गया अब चित्त की वृत्ति का निरोध कैसे होता है अभ्यास हो वैराग्य के द्वारा साधक को तो पहले क्या है कि सात की का निरोध करके साधन करना है ना और उस योगी होने पर होने पर पर साक्षात्कार निरुद्ध चित्त वृत्ति है रूप का भी कथम उचित है संप्रज्ञात समाधि रिथ इसके अंतर उपाय दू उपायों के द्वारा निरुद्ध हुई चित्त की वृत्ति वाले योगी की निरुद्ध चित्त वृत्ति बोगी समास है ना निरुद्धा चित्त चित्तवृत्ति यहाँ पर निरुद्धाहरुद्धाह चित्त वृत्त निरुद्धाह चित्तवृत्त ये जिसकी चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी हैं तो किसके द्वारा चित्त की वृत्तियां परिपूर्णता निरुद्ध होती है हाँ यहाँ पर प्रसंगानुसार अभ्यास हाँ अभ्यास हो बढ़ा ठीक आप कहा आपने दो है। ये दोनों उपाय है ना की दोनों उपायों के द्वारा निरुद्ध निरुद्धित योगी की संप्रज्ञा समाधि कथम उचित योगी की संप्रज्ञा समाधि किस कारण कही जाती है या संप्रज्ञा समाधि किस प्रकार कही जाती है लगाएंगे दो उपायों के द्वारा निरुद्ध विचित्त वृत्ति वाले योगी की संप्रज्ञा समाधि किस प्रकार कही जाती है संप्रज्ञा समाधि मतलब तो तो तो उसकी संप्रज्ञा समाधि किस प्रकार की होती है ये मतलब है ऐसे योगी की संप्रज्ञात समाधि किस प्रकार की होती है कथम के कारण कथम है ना तो क्या अर्थ हो गया ये निरुद्ध ये दो वायु के द्वारा निरुद्ध भी चित्र वृत्ति वाले योगी की संप्रज्ञा समाधि किस प्रकार कही जाती है किस प्रकार की उसकी संप्रज्ञा समाधि होती है उसको देखेंगे देखो। वित, आनंदा विचारा अनुगमात संप्रज्ञाता अनुगम संक विचारा आनंदास्मिता अनुगम हाँ कही कहीं कहीं कहीं, कहीं वितर्क विचारा तो कहीं पाठांतर विर्क विचार आनंदा अस्मिता रूपानुगमान अस्मिता रूपानुगमांत है ना पाठ तो कोई यदि रूप है ना तो वितर्क रूप विचार रूप आनंद रूप और अस्मिता रूप रूप शब्द पूर्व अर्थ का ही द्योतक है अलग से कोई अर्थ नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। लगा लेना कोई बात नहीं अब देखेंगे तो यहाँ पर अनुगमात है ना अनुगमात का कर लेना साक्षात्कार आते के विचार आनंद और अस्मिता का साक्षात्कार होने से संप्रज्ञात समाधि कही जाती है क्योंकि उचित था ना औतर्णिकामी तो यहाँ भी उच्च के लगाएंगे सम्प्रज्ञात समाधि किस प्रकार कही जाती है या किस कारण कही, कि का कही जाती है के प्रकार कथम है ना अच्छा की वितर्क विचार आनंद वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के साक्षात्कार होने से वितर्क विचार आनंद और अस्मिता का साक्षात्कार होने से संप्रज्ञात समाधि कही जाती है किसका किसका साक्षात्कार बोला विचार का, का आनंद का और चार हुए ना वितर्क विचार है आनंद और अस्मिता इनका क्या हाँ इनका साक्षात्कार होने से क्या कही जाती है संप्रज्ञा समाधि कही जाती है और ध्यान देंगे अवस्था इसकी धरोमेद समाधि है ये ग्रंथ में आगे बताया जाएगा संप्रज्ञा समाधि की स्थितियाँ ना अलग अलग विवेक्या जिसमें होती है उधर में समाज की अवस्था है इसमें चारों को क्रम से समझना है चारों में से प्रथम क्या है वितर्क वितर्क वितर्क का आलम्बन है स्थूल चित्त चित के आलम्बन में स्थूल आभोग को वितर्क कहा जाता है आलम्बन कौन होता है ध्य जिसमें चित्त को लगाना है उस धेय को क्या कहते हैं आलम्बन और धेय भी कई प्रकार के होंगे आरंभ में इस को पकड़ना होगा फिर उसके बाद सूक्ष्म को फिर सूक्ष्म को, को ऐसा है ना सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है ना वही उसके आरम्भन होते हैं ओम पूर्ण पूर्णमेदम पूर्ण पूर्णम उद्यते पूर्ण पूर्ण ओम